अभिनिवेश है जो सबकी इच्छा रहती है प्रार्थना के में जीवित रहूँ मृत्यु से भय है ये मरण्धय का अभिनवेश है मरण्धय तो इससे सिद्ध हो जाता है पूर्वजन्म में अनुभव किया था कुछ लोगों लोग जलनातर नहीं मानते हैं नास्तिक लोगों उसका निराकरण करने के लिए भाष्य में कहा एक पूर्वजन्मानुभव प्रतीय थे एक तया क्या होता आशीषा इच्छा से यह जो इच्छा है मेरा अभाव कभी नहीं हो मैं बना रहूं ये आशीष इच्छा है इससे निश्चित होता है पूर्वजन्मानुभव प्रतीय थे मरण से प्रय होता है पूर्व जन्म में मरण जन्म कष्ट मरण समय में कष्ट का अनुभव हुआ था गीति का में न अनुभूत मरणधर्म कस्य अनभूत मरणधर्म ये मरण धर्म जिसने अनुभव नहीं किया था तथा बहती आत्मा भी आत्मसंबंधी चा विनस मरण भय प्रसंगत जन्म प्रत्याच नास्तिक निराकृति तीका नागे प्रत्युदितस्य शरीरस्य से ध्रियमाणस्थ प्रत्युदित वर्तमान जो शरीर है अभी किया जाता है ध्रियम शरीर अभी तो धारण करके रहते हैं पूर्वजन्माव प्रतीयते ही इसी जन्म अभी प्रारंभ हुआ बाल भी भय करता है तो अभी जन्म बाल हो वृद्ध हो अभी तो मरण इस जन्म में नहीं हुआ तो मरण भय इस जन्म में अनुभूत नहीं है तो जो भय होता है पूर्व पूर्वजन्म अनुभव प्रती पूर्व जन्म में मरण का कष्ट अनुभव अनुभूत था निकाय विचिष्टा निकाय विचिष्टा भी अपूर्वा भी देह इंद्रिय वेदना अभि संबंध जन्म जन्म क्या है देह के साथ संबंध ऐसे केवल देह नहीं देह इंद्रिय वेदना भी अभिसंबंध जन्म देह इंद्रिय और वेदना सुखद अनुभव कष्ट और उसमें इसके साथ कैसा है निकाय विशिष्टाधि ही अपूर्वा भी देहेंद्र देहे वेदना भी देहेंद्र इंद्रिय वेदना कैसे अपूर्व पहले नहीं था नया धारण करते हैं तो जन्म होता है और इसमें निकाय है निकाय है समूह कर्मों का समूह निकाय भी देवस्वादि जन्म शरीर मनुष्य शरीर से जन्म होता है तो संबंध होता है धर्म अधर्म के साथ अपूर्व ग्रहेन्द्रिय वेदना से युक्त होना ये जन्म तस्य अनुभव का उसकी प्राप्ति जन्म पूर्व भाष्य में पूर्वा जन्म अनुभव प्रतीय यह अनुभव जन्म पहले हुआ था उसका अनुभव उसकी प्राप्ति हुई थी सा प्रतीय सा प्रतीय प्राप्ति अनुभव का स प्राप्ति प्राप्ति प्रतीयते निश्चित होता है कथम कैसे निश्चित होता है पूर्व पूर्व में अनुभव हुआ करके में सह, सहसाभिन्यलेशरमात्र प्रतिष्ठानगम असंभा तो मरण्छेदृष्टियात्मक पूर्वजन्मानुभूतम मरण दुखम अनुमापयी होता है मरण से ये के क्लेश है अभिनिवेश न स्वभाव सरस वाहि स्वभावत वासना रूप चलता है स्वाभाविक ऐसी जन्म संस्कार अनुभवता अनुभव जन्म वासना वासना से होने वाला स्वभावत क्लेश है सरस्व भाई क्रिमेरति जात मातृश्य जन्म होते हुए भी कृमेरति कृमे आदि नीच की छोटे उसमें भी अनुभव होता है अभिनिवेश भय प्रत्यक्ष अनुमान आग में असंभावित हो मरणोतरास प्रत्यक्ष मरणोतरास दिखा नहीं अनुमान से निश्चय करने के लिए कोई लिंग आदि नहीं मरण भय जो संभव नहीं प्रत्यक्ष अनुमान तो आगम शब्द से शब्द के द्वारा किसी कहा कि तुमको मरण समय कष्ट होगा ये तो मनुष्य थोड़े समझेंगे किंतु की आदि छोटे बच्चे भी मरण भय शब्द से सुनिश्चित नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं अनुमान नहीं है आगम के द्वारा मरण त्रास संभव नहीं है असंभाजित ये मरणो त्रास क्या है मरण से त्रास भय उच्छेद दृष्टियात्मक चेल की दृष्टि जन मरण हो जाएगा समाप्त हो जाएगा शरीर यह जो होता है मरण त्रास पूर्वजन्म अनुभूतम मरण दुखम अनुमाप है ये मरण भय अभी जो होता है ये अनुमाप के अनुमिति का जनक है पूर्वजन्म में मरण दुखम अनुभूतम पहले अनुभव किया था दुख अभी इसी दुख से भय होता है देश होता है अनुभव यद नहीं हुआ होता तो मरण दुख से भय नहीं होना चाहिए अभी मरण से त्रास होता है तो इसे मरण से जो त्रास होता है भय होता है इसे अनियमित तो होता है पूर्वजन्म में मरण दुख अनुभव किया था इसलिए अभी मरण से भय करता है तथा यथा जयम अत्यंत मूढ़े तो दृश्य अत्यंत मूढ़ हमें कीट आदि में तो दिखता है इसी प्रकार तथा विदुषो भी विद्वान का भी विज्ञान पूर्व पर रूढ़ पूर्वपरांत को जैसे जन जान लिया पूर्व कांत है परांत है पर अंतिम है ज्ञान होने के बाद समाप्त तो हो जाता है तो ज्ञान अन्यथा होने के बाद समाप्त तो होता है तो उत्तर है लक्ष्य ये इस शब्दों के द्वारा अनुमान के द्वारा जिसने जान लिया साक्षात्कार होने के बाद निर्वीज समाधि होने के बाद अलग है ये होने के पहले कई बेले को समझे राष्ट्र होगा कई बेले होने के बाद आगे जन्म नहीं होगा और पूर्व है संसार पहले जिसने शब्द के द्वारा हनुमान के द्वारा निश्चय कर लिया तो भी वह होता है अकस्मात क्यों समान ही तय कुशलाकुशल मरण दुखानुभवासना कुशल हो अ कुशल हो दोनों के लिए मरण दुखानुभव मरण दुखानुभवन से ये वासना इच्छा जीवित रहने की इच्छा सबकी प्रति ये मरण से प्राप्त हो, होता है अर्धवता से क्लेशक सरस्ववाही विदुषोपी तथा रूढ़ अभिनिवेश तो इतने अभिनवेश तथा रूढ़ इसकी व्याख्या नहीं हुई केवल अभिनवेश स स्वयं अभिनिवेश क्लेश अर्ध कथन करके अर्ध एव अ क्लेश प्रमाह अभिनिवेश है अयम अहित कर्मादिना जंतुनु क्लिश्नाति क्लिश्नाती थी क्लेश अहित कर्म करता है अनिष्ट कर्म कर्म से पाप होता है फिर दुख होता है क्लिश्नाति का दुख दुखा करोती दुख करता है दास प्रत्ये दुखा करोती थी क्लेश ये अभिनय से क्लेश हुआ वक्तु उपक्रांत परिसमापयति जो पहले कहने के लिए आरंभ किया था यह सब प्राणी को ऐसे अभिनव से इसे होता है सरसवाही उसका कथन करते सरसवाही का स्वभाव तो होने वाला टीकानेंद स्वभावे न वासना रूपेण वह नीरो सरस न वह तीतिथि सरसवाही स्वभाव वासना रूप से चलता रहता है न को कोई नया नहीं है ऐसा अनादिकाल से चलता ही रहता है मरण मरण भय होता ही है कृमेरपी जात मात्र से कृमेरि जात मात्र से दुख निकृष्टतम चैतन्य ये कीट आदि में दुख बहुत है जो कर्म पाप कर्म करते अत्यधिक पाप कर्म में न रक जाएंगे और कुछ कम पाप है तो इससे नीचे जो निर्यन की, की प्राप्ति होती है उसमें दुख बहुल है मनुष्य जन्म में दुख है उसके अपेक्षा और दुख कीट पशु पक्षी वृक्ष ये सब तो जन्म दुख बहुल है निकृष्टतम चैतन्य निकृष्टतम चैतन्य कहा वो तम गुण से ढाका जाने से जीवत है कि निकृष्टतम पाप योनिहन से वह क्लेश जो अभिनवेश आगंतुक नहीं अनादिकाल से स्वभावत वाचना चलता है अनागंतुक हेतुमा प्रत्यक्ष हनुमान आगे भी असंभावित प्रत्यक्ष से मरण कष्ट का अनुमान हो जाए प्रत्यक्ष से अनुभव हो जाए अनुमान से निश्चय हो जाए तब तक आगे बया करेगा किंतु प्रत्यक्ष के द्वारा स्वयं मरण के समय जो कष्ट इसका प्रत्यक्ष किसी का अभी नहीं हुआ अभी इस, इसी जन्म में दूसरे के मरणों से जो देखते हैं उससे निश्चय नहीं होता है क्या कष्ट होता है स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव नहीं क्या अनुमान के द्वारा निश्चय नहीं हुएगा मरण के समय कितने कष्ट जो अनुमान करते हैं जितने उससे भी बहुत कष्ट होता है सोचते हैं कष्ट होगा और भी अधिक कष्ट हो जाएगा सहस विश्व सुन करके सोचा थोड़ा कष्ट तो थो होगा थोड़ा नहीं जो अनुभव करता है जानता है बहुत कष्ट होता है मरने समय अत्यंत तो स्वस्थ व्यक्ति भी प्राण जाते जम म से जो प्राण निकल कर जाएगा बहुत कष्ट होता है स्वयं केवल अनुभव करता है किसको कहने के लिए नहीं ना दूसरे का कष्ट किसको अनुभव होता है तो अब भी कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता है अनुमान के द्वारा निश्चय नहीं हुआ तब पूर्व जन्म में अनुभव किया था ऐसे आगम तुक नहीं अभी नया नहीं पहले हुआ था मरण कष्ट तभी अभी भय करता है प्रत्यक्ष अनुमान आग में ही प्रत्युदिते जन्म नहीं प्राप्त जन्म इसमें प्रत्यक्ष से अनुमान के द्वारा आगम के द्वारा निश्चित नहीं मरण कष्ट असंपादित अभी नहीं असंभावित है अभी मरण तो हुआ नहीं संपादन मरण कष्ट अनुभव नहीं हुआ अनुमान के द्वारा निश्चय भी नहीं हो सकता है शब्द से सुन करके बड़े होने के बाद भी बहुत कष्ट होता है बहुत कष्ट होता है बार बार सुनते हैं तो भी मालूम नहीं होता कितने कष्ट स्वयं जब तक अनुभव नहीं करेगी पूर्वजन्मानुभूतम मरण दुखम अनुमापयती ये अनुमापयती मरण त्रास अनुमापक हो गया अनुमित का जनक है अनुमित का विषय है जन्म अनुभूतम मरण दुखम पूर्व जन्म में अनुभूत हुआ था मरण दुख उसको अनुमाप अनुमापयती अनुमितिम जनएती ये मरणत्रास अन्य का जनक हेतु हो जाता है अयम अभिसंधि इसका अभिप्राय कहते हैं जातमात्र वही बालक मारक वस्तु भयात वेपमान जन्म होते हुए बालक बच्चा मारक वस्तु भया दर्शनात् मारक वस्तु दिखने से वेपमान टू वे फ्री कंपने कंपमान कंपता हुआ दिखता है कंपता है पशु पक्षी छोटे बच्चे भी कांपता है तो कंप विशेषात अनिमित्त मरण प्रत्यय असक्ति इसे कंप विशेष अनियमित तो होता है मरण प्रत्याशक्ति मरण की प्रत्याशक्ति मरण समीप सा, सामीप्य तो तो तत्व विद्यत उपलब्ध थे उसे डरता हुआ दिखता है भय इसे कंपता है वो समझता है भी मरण होगा भय करता है दुखा तो दुख है तो भयम दुष्टम भय कहाँ होता है दुख से और दुख साधन से भय होता है अभी मरण दुख है अथवा दुख हेतु ये अभी तो उसको निश्चय नहीं इस जन्म में न तो अस्मिन जन्म में, आने न मरणम अनुभूतम अनुमितम अनुमितम सुत इसी जन्म में मरण अनुभव नहीं किया और कभी अनुमान नहीं किया मरण कितने कष्ट होता है इतने निश्चित होता है मरण कभी होने वाला ठीक है किंतु इतने कष्ट होता है कि इतने कष्ट होता है ये अनुमान के द्वारा निश्चय नहीं होता है और श्रुतम बानेगा से जो कहेगा उसको भी अनुभव नहीं है वो भी सुनकर कहेगा तो वो कितने कष्ट होता है केवल सुनकर के निश्चय नहीं होता है तो कान में दर्द का है अथवा दांत में दर्द है कोई पूछेगा कितने दर्द है कितने कष्ट है कितना दर्द है वो अनुभव करने वाला जानता है शब्द के द्वारा जितने कहने परे भी सुनने वाले को नहीं लगेगा थोड़ा दर्द हो गया तो ठीक है क्या हो गया कि दर्द होने वालों को पता है सो नहीं सता बैठ नहीं सस्ता है ऐसे दर्द है, कुछ नहीं करेगा कभी ठंडा पानी लो तो दर्द होगा कभी गर्म पानी लो तो दर्द होगा ये ऐसे दर्द होने की किसी कारण से दर्द इतना जोर हो जाएगा बस अनुभव करने वालों को भी मालूम नहीं इसे सुन करके निश्चय नहीं होगा पर आगे बच्चे दुखत्व तद मरण दुख दुख का हेतु तो ये भी कहाँ से निश्चय होगा जब मरण अनुभव किया हो तब तो उसमें दुखत्व तो, दुख साधनत्व तो का निश्चय होगा मरण ही पहला अनुभव नहीं किया तस्मात् स्मृति परिचिष्य तब ये मरण कष्ट का मरण ही मानना पड़ेगा अनुभव तो नहीं हुआ तथा भूत से स्मृति माननी पड़ेगी परिचित स्मृति बचाए क्योंकि दो प्रकार ज्ञान है स्मृति और अनुभव अनुभव प्रत्यक्ष हो शब्द से हो अनुमान से हो ये सब अनुभव है और बाकी स्मृति है स्मरण है स्मरण मानना पड़ेगा और स्मरण कैसे होगा स्मरण होने के लिए संस्कार के बिना स्मरण नहीं होता है जिस विषय का अनुभव पहले हुआ अनुभव जन्य संस्कार होता है उसी संस्कार से स्मरण होता है अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना भावना नाम संस्कार है जो अनुभव से उत्पन्न होता है स्मरण का कारण हो ऐसे संस्कार नहीं होगा तो ऐसे स्मरण भी नहीं होगा न से यम संस्काराध रिते यम स्मृति यह स्मृति संस्काराध रिते रीते संस्कारा संस्कार के बिना ऐसे स्मृति नहीं होगी न से एवं संस्कार अनुभव बिना और जो संस्कार है, मरण दुख संबंधी संस्कार अनुभव के बिना नहीं हो कभी भी कोई संस्कार अनुभव के बिना नहीं होता है अनुभव बिना संस्कार नहीं न तो जन्म ने अनुभव इसी जन्म में अनुभव नहीं हुआ तो फिर अनुभव मानना पड़ेगा स्मरण होता है तो इति प्राग्भ परिचिष्य इसलिए मानना पड़ेगा पूर्वजन्म का अनुभव ये बचा यही मानना पड़ेगा इति आती थ पूर्वजन्म संबंध इसलिए पूर्वजन्म संबंध हुआ था ये मानना ही पड़ेगा इसी तथा पदम आगे है, तथा विदूषोति यहा पदम, पदम आकांक्षते पदमाका अर्थ प्राप्त यथा पदे अर्थ पद तथारूढ़ सूत्र में तथारूढ़ तथा कहेंगे तो यथा पद की आकांक्षाएं यथारूढ़ यदि यद की आकांक्षाएं यथा पदम तथा पदम यथापद आकांक्षते तथा पद है तो पद की आकांक्षा करता है इतर्थ प्राप्ते यथा पदे, अर्थ से प्राप्त होने पर यथा यथापद यथा पदे अर्थ प्राप्ति सती अर्थ से प्राप्त होने पर यादृशवाक्या तादृश दर्शेती तो यथा पद प्राप्त होने पर अर्थ से जो वाक्या होता है उसको दिखाते हैं सूत्रवाक्य का अर्थ यथा अयम अत्यंत मूढ़े सुदृश्यते ये मरण दुख अत्यंत त्रास होता है अत्यंत मूढ़ में अभिवेक में कीट में लिखता है वैस तथा विद्वान का भी टिकाण अत्यंत मूढ़े सुखा सा तो मंदतम चैतन्य मंदतम चैतन्य जीव है मंदतम ये पशुपक्षी है उनकी बुद्धि काम है उसके अपेक्षा जो कीट और नीचे है उनकी बुद्धि कम है वृक्ष में भी कम है किंतु ये सबको भय सबको है ये वैज्ञानिकों को देखा देते हैं देखा है के जो छेदन करने के लिए जाते हैं उसमें कंपन होता है ये परीक्षा करके दिखाते हैं जल लेकर जाते हैं तो उसमें प्रसन्नता होती है वृक्षादि में संगीत के प्रति आकर्षण है ऐसे कहीं सब निकालते है वैज्ञानिक लोग परीक्षा करके दिखाते है पेड़ के पास जो काटने के जाते हैं अंदर सूक्ष्म कंपन होता है सब का मरण भय है इसलिए मंदतम चैतन्य में भी जिसमें बुद्धि काम है विद्वत्तांत चैती ये कहा गया जैसे मंदतम चैतन्य मूढ़ में भय है तथा तो विद्वस विद्वान क्या है विद्वत्ता क्या है उसमें विज्ञात पूर्वापरांत्य पूर्व और अपर को अंत को जिसने जान दिया अंत है कोटि पूर्व कोटि पर कोटि जिसने पहले क्या बाद में क्या अविवेकी तो विचार नहीं करता पूर्वापर को जो विवेक है पहले क्या था आगे क्या है कब समाप्त होता है संसार संसार से कब से है यह विवेक जानता है ऐसे विद्वान के रेखा विद्वान कौन है विज्ञात पूर्वापरांत पूर्वांत पर जिसने जान लिया इस विद्वान अंत है कोटि पुरुष से पूर्व पूर्व पूर्व को पुर्व का कोटि संसार पहले संसार अनादिकाल से संसार चल रहा है पुरुष तो में एवका पूर्व कोटि पूर्व में संसार है पर में क्या होगा उत्तरा कैवल्य में पहले भोग अगे अपवल कैवल्य होने पर समाप्त होगा सैव विज्ञाता ये नज्ञात पूर्वापरांत कोटिका तिल्ली किया शैव विज्ञान था श्रुता अनुमान अभियान शब्द के द्वारा अनुवाद के द्वारा निश्चय होगा प्रत्यक्ष नहीं अभी प्रत्यक्ष नहीं शब्द सब, से अनुवाद करेगा कि सही बोले समाप्त हो जाएगा शब्द से निश्चय करेगा अनुवाद से निश्चय करेगा ऐसा जिसे निश्चय किया सब तथ्योग तथा विद्वान इसे कहा गया विज्ञान तो पूरा पर उसमें यह मरण त्रास रूढ़ अत्यंत प्रसिद्ध है स्वयं मरणत्रास आ कृमेर आ विदुष रूढ़ प्रसिद्ध विद्वान से लेकर कृमि से लेकर तब में ये मरणत्रासढ़ प्रसिद्ध है न अविदो भवत तो मरणत्रास विदुषस्तु तो न संभवती अज्ञानी के लिए मरणत्रासीक तो है हो किंतु जो विद्वान है उसको तो मरणभ नहीं होगा विद्या उन्मूलित्व विद्या से तो उन्मूल मूल नष्ट हो गया तो नहीं होगा मरणत्र विद्या से यदि उन्मूलन नहीं होता है अनुन्मूलन वा अस्त मरण त्रा सियाद सत्व इतिहास पृछती पूछता है पूरा विष्मात विद्वान का भी क्यों होता है यदि विद्या के द्वारा उसका उन्मूलन उन्मूलन का उन्मूल ही उखड़ जाए नष्ट हो जाए समाप्त हो जाए विद्या से नष्ट होना चाहिए मरणत्रास मूल के साथ क्योंकि विद्या से अभिद्या की निवृत्ति अभिद्यापूर्वक क्लेश सबकी निवृत्ति होनी चाहिए यदि निवृत्ति नहीं हो मरणत्रास की तो मानना पड़ेगा ये अत्यंत सत्तम वास्तव है मानना पड़ेगा विद्या से अविद्या की निवृत्ति होकर के यदि हो नष्ट नहीं हो तो अत्यंत सत्व है वास्तव्य है पाराषिक है इतिहासयला पूछता है कस्मात विज्ञान पुरात विदुषो भी रूढ़ क्यों कहा कस्मात उसका उत्तर देते हैं टीका में उत्तर समान ही तयो हो कुशला कुशलोर मरण दुखानुभवाद ये बात नहीं आई थी कुशल हो अ कुशल हो कुशल है विद्वान अकुशल है विद्वान जो नहीं है दोनों में मरण दुखानुभ ये मरण दुख अनुभव होने से ये इच्छा होती कि मेरा मरण नहीं हो हमेशा बना रहूं तो ये जी विज्ञान कहा विद्वान कहा गया न संप्रज्ञातवान विद्वान संप्रज्ञात, संप्रज्ञात समाधि हो गया ऐसा नहीं जो पुरुष प्रकृति का अन्यथा ख्याति हो जाए अन्यथा ख्याति होने के बाद इसको नहीं लेना अपित श्रुता अनुना विवेकी प्रभाव शब्द अनुमान के द्वारा विवेक हो गया कि समाधि के द्वारा निश्चय नहीं हुआ इसलिए शब्द अनुमान से निश्चय होने के बाद भी भय तो रहता ही हाँ जब अनुभव करे समाहित तो हो जाए तब तो भय नहीं हुआ नहीं तो ये मरण त्रास कृमि से लेकर ऐसे विवेक विवेकी तक है शब्द अनुमान के द्वारा विवेक हो गया इतने रहना नई के साक्षात्कार समाधि ऐसा नही भी तद क्लेश लक्षिता क्लेका लक्षण कह, कहे गई तेयाना हे हेय हे त्याज्य हे। प्रसूपतनु विचिन उदारूपतया चतु अवस्था दर्शिता क्लेश चार चार्यवस्था कही गई प्रसूपतनु विचिन्न और उदारूपे चार अवस्था कही गई स्मात पुनः पंचमी कृषावस्था दग्ध बीज भावते या न सूत्रकार न कथे था एक पंचमी अवस्था सूचित हुई थी जब दग्ध हो जाए बीज भाव दग्ध बीज भावते या सूक्ष्म रूप से बीज भाव नष्ट हो गया जिसके आगे कार्य नहीं होता है ये जो पंचमी अवस्था क्रेश की अवस्था है सूक्ष्मा है सूत्रकार ने उसको नहीं कहा क्यों इत सव हेया सूक्ष्म ते सूक्ष्म ते प्रसवेन हेय त्याज्या सूक्ष्म हे क्वेश के सूक्ष्म अवस्था है सूक्ष्म क्वेता प्रतिप्रसवन हेय प्रसव प्रतिप्रसवकाथ लय लीन कार्य समाप्त हो जाना प्रसव उत्पत्ति और प्रति जुड़ने से उसका विपरीत हो जाता है प्रति प्रसवता उसका कारण हो जाना कार्य कारण में लीन हो जाना प्रलय हो जाना कार्य चित्त कारण में लीन हो जाएगा तब सूक्ष्म भी समाप्त हो जाएंगे क्लेश क्लेश है चित्त में पहले दग्द बीज होकर के रहेंगे और चित्त जब लीन हो जाएगा कारण में तब ये भी सूक्ष्म क्लेत समाप्त हो जाएंगे य पुरुष प्रयत्न गोचर तद उपदिश्य पुरुष प्रयत्न का जो विषय है उसका उपदेश करते पुरुष प्रयत्न करके समाप्त करें किन्तु ये जो सूक्षा अवस्था है दबी जो है वो पंचमी अवस्था है उसकी समाप्ति पुरुष प्रयत्न से नहीं होती न जो सूक्षावस्था हान प्रयत्न गोचर सूक्षमावस्था हान त्याग के लिए पुरुष प्रयत्न करे प्रयत्न का विषय होगा विषय सूचना सहायता नहीं है अर्थात त्याग करने के लिए प्रयत्न करे तो प्रयत्न से उसका त्याग नहीं कर सकता है तो तरीके से त्याग होगा किंतु प्रति प्रसव हेय प्रति त्याज्य हेय त्याज्या प्रतिप्रसव क्या है जैसे प्रति संचर कहते हैं संचर्य उत्पत्ति प्रति संचर्य प्रलय प्रतिप्रसव प्रसव उत्पत्ति प्रति लय कार्य चित्त अस्मितालक्षण कारण भाप्या हातव्या ये लय चित्त हे कार्य वो कारण को प्राप्त करे अस्मिता अस्मितालक्षण कारण को प्राप्त करे के अस्मिता अस्मितालक्षण कार्य को प्राप्त करे के हातव्या प्रलय के व्यवस्था त्याग करना है ते प्रतिप्रसन हे ते पंच कग्धबीजक भाष्य में हे पांच इक दग्ध बीज कल्प दग्ध बीज के शब्द से इस गए समाप्त कल्प्य दिशीयरस कल्प प्रत्य हो गया दग्ध बीज तुल्य दग्ध बीज के समान वस्तु तो, तो दग्ध बीज नहीं है उसे थोड़ा कम उसके समान जैसे दग्ध बीज अंकुर जन का नहीं होता है इस प्रकार क्ले जब दग्ध बीज के समान होवे आगे जन्म नहीं हुआ भोग नहीं हुआ तब तो योगी न चरिताधिकार चेतसी चरित अधिकार ये न जिसने चित्त ने अपना अधिकार कार्यारंभ कर लिया आगे कार्य नहीं होगा ऐसी चेतसी प्रलिन सह तेन वस्तम गति चेतसी प्रलीन चित्त जब लीन हो जाएगा सह तेन उसी चित्त के साथ ही अस्तम क्लेश भी अस्त हो जाएंगे चित्त में तो रहेंगे सूक्ष्म रूप से चित्त जब लीन हो जाएगा लय हो जाएगा चित्त का लय तभी ये भी क्लेश भी लीन हो जाएंगे टीका में आ गए अर्थात क्रियायोग तनुकृता नाम क्लेशान पुरुष प्रयत्त हानंद चित्रता अभी क्लेशों का तनुकरण सूक्ष्म भाव विरल भाव क्रियायोग के द्वारा पहले कहा गया क्रियायोग तनुकृत नाम क्लेशान क्रियायोग सूक्ष्म विरल किए गए जो किम विषया पुरुष प्रयत्नात् हानंद पुरुष प्रयत्न करके उनका त्याग करेगा प्रयत्न का विषय क्या है कहाँ किस विषय का प्रयत्न करके पुरुष उसको त्याग करेगा किस विषय का प्रयत्न तो सूक्ष्म तो हो गई विरड़ हो गई किंतु उनका त्याग करने के लिए प्रयत्न किस विषय का प्रयत्न करना घाट बनाने के कुलाला कपाल में प्रयत्न करता है घट के उद्देश्य से घट बनाता है इसी प्रकार का त्याग करने के लिए क्लेशों को प्रयत्न कहाँ करे किम विषयाद पुरुष प्रयत्थ कह विषय हो ये प्रयत्न से सयत्न किम विषय पुरुष प्रयत्न किस विषय में करे तब त्याग होगा इत हो। स्थितान तो बीज भाव उपगताना जो स्थित है बीज भाव तो प्राप्त ही है बीज तो भाव है वो तो पैल हो गया बीज भाव दग्ध हो गए थे किस विरलत होगी किन्तु बीज भाव में, तो में उनका कैसे त्याग करना इसके लिए कहते ध्यान हे तदवृत्त ध्यान में हे या ध्यान हेया त्याग्या ध्यान, हेया हेया, ध्यान हेया। हेया क्या ध्याने के द्वारा त्याग करना है कृष्ण की वृत्ति बर्तन षण का या दृष्ट है स्थूल की स्थूल वृत्ति है स्थूल रूप से है उनको क्रियायोग ने तनु कृथा सत्य है क्रियायोग ने तनु कृथा सत्य है तनु कृतः सत्य है सत्य क्या भोजन मालूम है एक वचन या बहुवचने होता है तो जरूर कुछ विलक्षण एक जन जन स बहुजन सती का सत्य है तनुकृत सत्य है वृत्ति से लिंग से तनुकृत सती बहुत तनुकृत सत्य है क्रियाग से विरल हो गए वृत्ति क्लेशों की वृत्ति स्थूल रु, रूपा उनको ध्यान न हेयह ध्यान से त्याग करना ध्यान नैया प्रसंसान ध्यान न, न आचा प्रसंख्यान नाम तो ध्यान से वह त्याग तब्य प्रत्यक्ष धातव्य तत्त्व्य त्याग करना चाहिए यावत सूक्ष्म यावत दग्ध बीज कह पाई थी जब सूक्ष्म होते हैं दग्ध बीज जितने होने के पहले सबको ध्यान से प्रसंख्यान ध्यान समाधि के द्वारा त्याग करना चाहिए ठीक है क्रियायोग तनुकृत क्लेता नाम क्रियातुकृता प्रतिप्रसवहेतु कार्यतःपत्या उच्छेत थूला उत्ता क्रियात विरल तो होगी होने परसवेतुन प्रतिप्रवयोगेतु तो कार्यतःपत्याेत कार्य से उनका त्याग उनका कार्य त्याग करेंगे और सर्वपत्र त्याग करेंगे कार्य से त्याग और सर्वपत्र त्याग कार्य से त्याग है जब इंद्रिय होने पर भी विषय से विमुख करते हैं इंद्रिय है मन भी है वृत्ति निरोध करते हैं तो कार्य से त्याग हो गया और सर्वपत्र त्याग होता है जब लय हो जाता है समाप्त हो जाता है तो यह जो क्रेस है प्रति प्रसव के कारण उनसे हे कार्य उनका त्याग करना प्रलय जाए तो हो जाएगा तो सर्वपथ भी त्याग हो जाएगा सख्व क्षेत्र में स्थूला उगता स्थूल का इनको स्वरूप त्याग करेंगे जब वो उस कार्य उसका त्याग करेंगे उस कार्य तो त्याग हो गया और स्वरूप त्याग होगा जब वो कारण भाव को प्राप्त कर लेंगे प्रलयु को प्राप्त कर लेंगे तो सर्वपथ समाप्त हो जाएंगे सूक्ष्म हो जाएंगे विशेष ठूला शब्द से कहेगी पुरुष प्रयत्न से प्रसंख्यान गोचर से अवधि माह तो पुरुष प्रयत्न करेगा प्रसंख्यान विवेक ख्याति ज्ञान होने पर त्याग होगा ध्यान करने पर तो प्रसंख्यान विषय तो का प्रयत्न करेगा कब तक प्रयत्न करेगा अवधि माह यावत दग्ध बीज कल्पा दग्ध बीज समान होने तक ही प्रसंख्यान समाधि अनुसार करे यथाच वस्त्र नहीं पहले यावत भूता जब सूक्ष्म हो जाएंगे सूक्ष्मीकृता सुच्च, सूक्ष्म होते हैं संध्यान के द्वारा यावत दग्ध बीज कलता सूक्ष्मीकृता का अर्थ किया दग्ध बीज कृता तो उसका व्याख्या में विभ्रणी दग्ध बीज कलता दग्ध बीज के तुल्य जब तक होते तब तक तो समाधि करके स्थूल क्रेशों का त्याग करना चाहिए अत्र दृष्टान्त तो ना हो उसमें दृष्टान्त तो देते हैं कैसे पहले ध्यान के द्वारा स्थूलो त्याग करना फ्री सूक्ष्म त्याग होगा प्रवय के द्वारा समाप्त होने पर ध्यान यज्ञ जुका दृष्टान्त तो देते हैं यहाँ वस्त्रनाम स्थूलो न न। तता। मल पूर्व निर्धार पश्चात यत्न उपायन से अपनीयते तथा वस्त्र में मललग्ञा महिला है साप करते हैं पहले थोड़ा क्षार आदि देने से ज्यादा मल से निकल जाते हैं कुछ कुछ सूक्ष्म मल रहते कहीं कि रह गया कुछ महिला पहले स्थूल मल निकल जाता है निर्दयते पश्चात सूक्ष्म मल हो जाता है यत्न न होता है यत्न करके थोड़ा और क्षार देकर गित करके साथ करते हैं अब करते इसी प्रकार स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूला वृत्त है क्लेता न कलेष ये स्थूल वृत्ति है क्लेशों स्वप्र प्रतिपक्ष ये काम ये स्वल्प उनका विरोधी स्वल्प है थोड़े विरोध से नष्ट हो जाएंगी और जो सूक्ष्म तो महाप्रतिपक्ष के उसके प्रतिपक्ष बहुत विरोधी बहुत प्रयत्न करने पर ही उनका समा होगा प्रतिपक्ष विरुद्ध है उच्छेद हेतु स्थल क्लेश का उच्छेद हेतु अल्प है सूक्ष्म क्लेश का उच्छेद बहुत बिरु, प्रतिप करने पर सुखों का त्याग होगा इसे महा प्रतिपक्ष महान प्रतिपक्ष अल्पहित बहुत ही प्रतिपक्ष विरोधी बहुत प्रयत्न करने पर ही उनका त्याग होगा टीका नहीं यने वस्त्र के कर साफ करते समय सूक्ष्म अलग यत्न न उपायन अपनीयते यने न का तत्न क्षालनादिना उपायन का क्षार संयोगादिना धोते हैं यत्न पूर्वक रूपा चार संयोग करके इसे उपाय से, से साफ करते हैं स्थूल सूक्ष्मता मात्रता दृष्टान्त दृष्टान्तिक हो साम्यम मल वस्त्र में बल के साथ साथ दृष्टान्त दिया वस्त्र के मल को दृष्टान्त दिया चित्त में ये क्लेश के लिए तो क्लेश के साथ जो दृष्टान्त दिया दृष्टान्त दृष्टांतिक में कुछ अंशों को लेकर के होता है सर्वतः दृष्टान्त दृष्टांतिके में सर्व सब नहीं होता है सब सर्व साम्य हो जाएगा तो उपमा ही नहीं बनेगी जहाँ सादृश्य कहते हैं चंद्र एवं मुखम चंद्र एव मुखम मुख चंद्र के समान ही कुछ सादृश्य लेकर के देते हैं उपमा नहीं कि सर्व सर्वसादृश्य कहाँ चंद्र कहाँ मुख है चंद्र कितने बड़ा मुख कितने छोटा है चंद्र कितने प्रकाश करने वाला है मुख को कहा प्रकाश करने वाला है रात में मुख जितने गोरा साप हो कहाँ प्रकाश होता है तो कुछ आह्लादक लेकर कहते हैं ये जाग्र कहते बिडाल बिडाल जितने बड़ा व्याग्रह इतने बड़ा है या दोगुना या चार गुना कितने बड़ा है और बिडाल सुहा को लेता है जागृत कुत्ते को भी है आदमी को कह ताँगे ताँगे। तो छोड़ता है मनुष्य तो को कहा मनुष्य जब दृष्टान कुछ अंश को लेकर के इसी प्रकार यहाँ भी दृष्टान दिया है दृष्टान्त दाष्टान्ति को साम्य कुछ अंश को लेकर के स्थल सूक्ष्मता मात्रता या दृष्टांत दाष्टान्ति कहो साम्य दोनों में समानता वस्त्र में मल के साथ कुछ स्थूल है कुछ सूक्ष्म है पहले स्थूलों का साप करते हैं उसके बाद सूक्ष्मों का साप करते है वस्त्र में यहां भी चित्ता में जो क्लेश स्थूल अकेत का नाश पहले होता है ध्यान के द्वारा सूक्ष्म का क्लेश बाद में नाश होगा सूक्ष्म के लिए कहा प्रलय होता है जब चित्त समाप्त हो जाता है लीन होता है कारण में तो उसके साथ सूक्ष्म क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं इतने अंत सामने है न प्रयत्न अपने ये वस्त्र में तो स्थूलों को प्रयत्न करके साफ करते है सूक्ष्म उसको साफ करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है अपने आप हो जाता है दोनों के यहां चित्तक स्थूल पड़ा सूक्ष्म के, के लिए करना पड़ा तो के के लिए दोनों के लिए प्रयत्न नहीं पुरुष प्रयत्न का तो विषय स्थूल के लिए सूक्ष्म के लिए नहीं तेज प्रति प्रसव है सूक्ष्म कह दिया वो तो चित्तली न होने पर ही सूक्ष्म समाप्त होगी हाँ पुरुष प्रयत्न नहीं पहले कहा दिया पुरुष प्रयत्न तो स्थल का त्याग करने के लिए यह नहीं कि पुरुष प्रयत्न जैसे वस्त्र में महिला स्थल और मल को साफ करने के लिए प्रयत्न करना होता है सूक्ष्म को साफ करने के लिए सब प्रयत्न करना पड़ता है क्यारो डालना पड़ता है इसी प्रकार क्लेश स्थल और क्लेश का त्याग करने के लिए प्रयत्न करेंगे फिर सूक्ष्म क्लेश का त्याग के लिए प्रयत्न करो अथवा क्यारो डालो धोना ऐसा नहीं होता है ना पुनः प्रयत्न अपने प्रयत्न से अपने नहीं क्योंकि प्रतिप्रसव हेतु तम बात प्रतिप्रसव है कौन प्रतिप्रसव है कौन सूक्ष्म शुक्षा के प्रति प्रसव है सूक्षा प्रतिप्रसव न्याजिया प्रतिप्रसव है प्रवय चित्त समाप्त हो गया सूक्ष्मी समाप्त हो जाएंगे वहां पुरुष प्रयत्न के नहीं है प्रतिप्रसवेश तद असंभवात् असंभवात्ष प्रयत्न से पुरुष असंभवात्म क्रिय के लिए पुरुष करयत्न काम नहीं करता है भाष्य में आया प्रतिपक्षा तूलाभूत है क्रेता नाम स्व स्वल्प प्रतिपक्ष नाम वृत्तीना स्व प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष उच्यते हेतु विरोधी उच्यते हेतु जिनकी वृत्ति की तत्वता तथा तो स्वर्प प्रतिपक्ष कृषि की वृत्ति और महाप्रतिपक्ष सूक्ष्म महान प्रतिपक्षय प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष उच्यद हेतु विरुद्धि जिन वृत्तियों की ता महाप्रतिपक्ष सूक्ष्म वृत्ति कृत वृत्ति प्रतिप्रव अदस्ता क्लेशोचित साधक सैन प्रसाद अवरत स्व प्रतिप्रव से अधस्ट क्लेशोच्यत साधक सैदे क्लेशोच्यत साधक प्रतिप्र प्रतिप्रसवस्ता क्लेशोचेत साधक सै प्रस्या प्रतिप्रसवस्थ क्लेशोच्चेद साधक प्रसंग प्रतिप्रसव प्रलयस्ता क्लेशोच्चेद साधक प्रसंग प्रसंग तो तो प्रसंग ध्यान द्वारा प्रसख्यानते ध्यान हेय ध्यान तो द्वारा होगा तो ये यह अवरतया सर्प अवर निकृष होने के कारण स्वल्प का प्रतिप्रस का स्वर्प ही जिनका उच्छेद हेतु ही स्वर्पेद हेतु तो का किसके द्वारा प्रसंख्यान समाधि के हाँ प्रसंख्यान के द्वारा समाधि करने पर आगे लीन हो जाएंगे लीन हो जाने पर चित्त लीन होने पर समाप्त तो होते हैं तो ये इतने केवल प्रसंख्यान मात्र से समाप्त तो हो जाएंगे क्ले सच्छेद साधकम प्रसंख्यान ख्यात इसलिए प्रतिप्रसव होने का साधन हो गया प्रसंख्यान प्रसंख्यान होने से अवर निकृष्ट होने से वो सर्पोत्तम तो स्वर्प कहा स्वर्प प्रतिपक्ष क्योंकि प्रसंख्यान समाधि होने पर प्रलय होगा तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे और ये पुरुष प्रयत्न आवश्यक है स्थूल प्रयत्नों का त्याग करने के लिए इसलिए वो अवर निकृष्ट होने से उसको स्वर्प कह दिया क्या देता आगे शंका करते हैं जाति भोग हेतव तो क्लिश्स तो क्लेश क्लेश जाति जन्म आयु और भोग का हेतु जन्म का हेतु आयु का हेतु भोग का हेतु कष्ट देते हैं इसलिए क्लेश है ये कर्मा से कर्म पुण्यपाप कर्म से जन्म होता है आयु और भोग ये कर्मा से तो क्लेश है क्योंकि कष्ट देते हैं न तो अविद्यादय अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश को क्लेष का ये क्या कष्ट देते हैं पुण्यताप कर्म के आशय ढेर संस्कार रह कर कर्म रह करके तो कष्ट देते हैं तत्प्रथम अविद्यादे क्लेशा अविद्यादि गुप्लेष क्यों का इसलिए ये कहेंगे कर्मा से तो कष्ट देने वाला है किन्तु मूल से होने होने पर क्लेश होने पर ही कर्म कष्ट देते हैं कर्म फल देते हैं अभिद्या क्लेश होने पर ही अभिद्या पूर्व के ही जन्म आयु भोग होता है इसलिए क्लेश रूप से अभिद्या को कहा गया